नोशो टॉक सपना यह संसार नंबर टेन पहला प्रश्न इच्छा केवल रज कण में मिल तब मंदिर के निकट पडूं, आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पडूं, वीणा जो मांगा है वह हो ही गया है अक्सर ऐसा होता है कि जो हो जाता है उसकी भी हमें खबर नहीं हो पाती अनुभूति तो घटती है हृदय में मस्तिष्क तक खबर पहुंचते पहुंचते समय लगता है कभी तो वर्षों लग जाते और कभी जन्म भी जन्मों का भी फासला हो सकता है क्योंकि हृदय की, की अनुभूति मस्तिष्क के शब्द जाल में प्रकट हो सके यह आसान मामला नहीं हृदय की अनुभूति मौन है एक गुनगुन अनुभव होगी एक गीत अनसुना शब्द सुनी भाषा से मुक्त भाव की एक धारा मस्तिष्क समझे तो कैसे समझे मस्तिष्क समझता है शब्दों को तर्कों को विचार को भाव में उसकी कोई गति नहीं भाव मस्तिष्क के लिए है ही नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं और धर्म की जो परम अनुभूति है वह तो भाव की भावना की है इसलिए मस्तिष्क तो छूछा का छूछा रह जाता है थोड़ी सी प्रतिध्वनि पहुंच जाए बस इतना बहुत थोड़ी सी छाया पड़ जाए इतना बहुत और इतना भी होने में समय लगता है क्योंकि मस्तिष्क बड़ी धूल से भरा है उस दर्पण पर बहुत धूल की परतें हृदय की छाया बन सकती है जो गूंज हृदय में होती है उसकी अनुगूंज मस्तिष्क तक पहुंच सकती है लेकिन खूब सफाई करनी पड़े खूब बुहारी देनी पड़े मस्तिष्क को तूने जो पूछा है वीणा वह तो हो ही गया है तुझे देर अबेर लगेगी शायद लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हो गया है तेरा हृदय तो भाव विभोर है और जिसका हृदय भाव बिभोर है वो प्रभु मंदिर के पास आ ही गया और तो उसके मंदिर के पास आने की कोई विधि नहीं न तो काबा में न काशी में न कैलाश में वह है वह तो वही है जहां हृदय आनंद मग्न है जहां हृदय मस्त है जहां हृदय दीवाना है, जहां हृदय परवाना है, सभी भंवरे एक से होते नहीं है कुछ है जो रस पी करके उड़ जाते कुछ हैं जो स्वेच्छा से कमल कोश में बंध जाते कुछ हैं जो कांटों से बिंधते या कि विवश बिंधे जाते इसीलिए कहता हूं भवरे भवरे में अंतर होता है और परवाने सभी जलते नहीं कुछ हैं जो मंडराते हैं रूप सिखा पर कुछ हैं जो पंख जलाकर पछताते विरले ही हैं जो ज्योति सिखा पर प्राणों का अर्घ चढ़ा पाते इसलिए कहता हूं परवाने परवाने में अंतर होता है और वीणा तो धन्यभागी है उन कुछ थोड़े से परवानों में जो दीप सिखा पर अपने जीवन का अर्घ चढ़ा पाते विरले ही हैं जो ज्योति सिखा पर प्राणों का अर्घ चढ़ा पाते घटना घटनी शुरू हो गई आज नहीं कल मस्तिष्क तक खबर पहुंच जाएगी उसकी चिंता भी लेने की कोई जरूरत नहीं है मस्तिष्क न समझे तो भी चल जाएगा क्योंकि तो मस्तिष्क की यहीं पड़ा रह जाएगा मौत शरीर को भी यही छोड़ जाती है मस्तिष्क को भी यही छोड़ जाती मस्तिष्क शरीर का ही हिस्सा है लेकिन तुम्हारे भीतर एक और आकाश है जो शरीर का अंग नहीं शरीर में है और शरीर का ही नहीं है पार से आया है शरीर पड़ा रह जाएगा पिंजड़े की भांति वह हंस हृदय का उड़ जाएगा वह अदृश्य हंस है उस हंस को मार्ग मिल गया है उस हंस को मानसरोवर की खबर मिल गई लेकिन मस्तिष्क को अभी थोड़ी बेचैनी है बेचैनी स्वाभाविक है मस्तिष्क का काम ही यही है कि प्रत्येक चीज को स्पष्ट कर ले जो हो रहा है उसे साफ साफ समझ ले गणित में बिठा ले तर्क से प्रमाण जुटा ले जो हो रहा है वो बेबूझ ना रह जाए मस्तिष्क का काम है रहस्य को रहस्य न रहने दे उसे सुस्पष्ट परिभाषा में बांध ले मगर कुछ चीजें हैं जो परिभाषा में बंधती नहीं प्रेम परिभाषा में बंधता नहीं लाख करो उपाय परिभाषा छोटी पड़ जाती व्याख्या में समाता नहीं बड़े बड़े हार सदियां गए सदियां बीत गईं, प्रेम के संबंध में कितनी बातें कही गई और प्रेम के संबंध में एक भी बात कही नहीं जा सकी है जो कहा गया सब ओछा पड़ा जो कहा गया सब थोथा सिद्ध हुआ प्रेम इतना बड़ा है इतना विराट है कि यह आकाश भी छोटा है प्रेम के आकाश से यह आकाश छोटा है ऐसे कितने ही आकाश उसमें समा जाए महावीर ने इस आकाश को अनंत कहा है और आत्मा के आकाश को अनंतानंत अगर अनंत को अनंत से गुणा कर दें असंभव बात है क्योंकि अनंत का अर्थ ही हो गया उसकी कोई सीमा नहीं अब उसका गुणा कैसे करोगे कोई आंकड़ा नहीं लेकिन महावीर ने कहा अगर ये हो सके कि अनंत को हम अनंत से गुणा कर सकें तो अनंतानंत तो हमारे भीतर के आकाश की थोड़ी सी रूपरेखा स्पष्ट होगी लेकिन मन हर चीज को समझ के जान के स्पष्ट कर लेना चाहता है क्यों मस्तिष्क की यह आकांक्षा क्यों है ये इसलिए कि जो स्पष्ट हो जाता है मस्तिष्क उसका मालिक हो जाता है जो राज राज नहीं रह जाते मस्तिष्क उनका उपयोग करने लगता है साधन की तरह लेकिन कुछ राज हैं जो राज ही हैं और राज ही रहेंगे मस्तिष्क उन पर कभी मालकियत नहीं कर सकता और उनका कभी साधन की तरह उपयोग नहीं हो सकता वे परम साध्य हैं सभी साधन उनके लिए प्रेम जिस तरफ इशारा करता है वह इशारा परमात्मा की तरफ है प्रेम का तीर जिस तरफ चलता है वह परमात्मा है प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है इसलिए तुम जिससे भी प्रेम करो उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक अनुभूत होने लगेगी इसलिए तो प्रेमियों को लोग पागल कहते मजनू को लोग पागल कहते क्योंकि उससे लैला परमात्मा मालूम होती सीरी को लोग पागल कहते हैं क्योंकि फरियाद उसे परमात्मा मालूम होता है पागल ना कहें तो क्या कहें एक साधारण सी स्त्री एक साधारण सा पुरुष परमात्मा कैसे लेकिन उन्हें प्रेम के रहस्य का कुछ अनुभव नहीं प्रेम की जहां भी छाया पड़ती वहीं परमात्मा का आविष्कार हो जाता प्रेम भरी आंख से फूल को देखोगे तो फूल परमात्मा है और प्रेम भरी आंख से कांटे को देखोगे तो कांटा भी परमात्मा है प्रेम की आंख जहां पड़ी वहीं परमात्मा उघड़ आता है वीणा तूने मुझे प्रेम से देखा तो परमात्मा दिखाई पड़ने लगा मैं तुम सब में परमात्मा को देख रहा हूं ऐसा कोई है ही नहीं जो परमात्मा ना हो जिस दिन प्रेम की आंख इतनी गहन हो जाती है कि सब में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे उस दिन कहना भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा पलटू उसी भक्ति की बात कर रहे वह प्रेम का परम रूप खिला कमल उड़ी गंध प्रेम तो थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ता है छुओ तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श में भी आता है पकड़ नहीं बैठती छिटक छिटक जाता है जैसे पारा छिटक छिटक जाए लेकिन भक्ति तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आती प्रेम तो फूल जैसा है भक्ति गंध है सुबास है उड़ गई आकाश में लग गए पंख छूट गया सब स्थूल हो गई सूक्ष्माती सूक्ष्म और तेरा प्रेम भक्ति बन रहा है इसलिए मस्तिष्क की चिंता में मत पड़ छोड़ छाड़ यह ऊहा परमात्मा ने तुझे चुन लिया एक पुरानी फकीरों की कहावत है कि हम परमात्मा को तभी चुन पाते हैं जब परमात्मा हमें चुन लेता है पहले वह चुनता है हम उसकी याद तभी कर पाते हैं जब वह हमारी याद इतनी गहनता से करता है कि हमारी निद्रा में भी तूफान उठाते हमारी मूर्छा में भी हमारी मूर्छा की गहराइयों में भी उसकी किरण प्रविष्ट हो जाती उसने याद किया इससे तू उसे याद कर पाई उसने याद किया इसलिए तू यहां आ पाई उसने याद किया इसलिए तेरा हृदय मेरे हृदय के साथ धड़कना शुरू हुआ उसने याद किया इसलिए तेरी श्वास मेरे श्वास से बंधी बाहर चाहे जितनी भी भय बाधा हो मेरे मन के कृष्ण कनाही की तुम प्यारी राधा हो बाहर चाहे जितनी भी भय बाधा हो राधा कैसे रुके सदन में मुरली ने आराधा हो और हृदय में मुरलीधर प्रति पावन प्रेम अगाधा हो बाहर चाहे जितनी भी भय बाधा हो मन मुरलीधर मौन मुरलिया अनहद नाद अगाधा हो सुन सकता है वही कि जिसने प्रेम योग को साधा हो बाहर चाहे जितनी भी भय बाधा हो मेरे मन के कृष्ण कनाही कि तुम प्यारी राधा हो बाहर चाहे जितनी भी वह बाधा हो मस्तिष्क समझ पाए ना समझ पाए बाहर कितनी ही अड़चने हो बाधाएं हो व्यवधाएं हो व्यवधान हो चिंता न लेना भीतर ज्योति जलनी शुरू हो गई भीतर का भरोसा करो मस्तिष्क उठाएगा संदेह प्रश्न मस्तिष्क कहेगा कि हृदय अंधा है मस्तिष्क कहेगा कि प्रेम अंधा है सदा मस्तिष्क ने यह कहा है हंसना मस्तिष्क पर क्योंकि प्रेम के ही पास आंख है अंधा अगर कोई है तो मस्तिष्क अंधा है और प्रेम ही है अग अकेला जो स्वस्थ है क्योंकि प्रेम में ही स्वयं में स्थिति मिलती है इसलिए स्वस्थ है प्रेम स्वास्थ्य है प्रेम अगर कोई विक्षिप्त है तो मस्तिष्क है मगर मस्तिष्क उठाता प्रश्न बड़े ऐसे हैं कि सार्थक लगते पूछने का ढंग उसका बहुत सुसंबद्ध है उसके पूछने के ढंग से सावधान रहना प्यार क्या है पूछते हो प्यार क्या है प्रश्न ऐसा है तुम्हारा पूर्ति जिसकी है न संभव प्यार को वाणी कहे यह तो असंभव है असंभव प्यार रहता है हृदय के कोष से कोस में संचित सुरक्षित और उसके मर्म से जब स्वयं प्रेमी भी अपरिचित तब भला अनुमान से ही कह सके सारी हकीकत अन्य की सामर्थ्य क्या है पूछते हो प्यार क्या है यह अनाहत नाद सा बजता हृदय में यह मधुर आल्लाद सा सजता हृदय में यह कसक बनकर कसकता है सदा देव का वरदान है या आपदा प्यार को अभिशाप भी कहते सुना है प्रेमियों को प्यार को वरदान भी कहते सुना है प्रेमियों को पूछना चाहो तो पूछो इन अढ़ाई अक्षरों में इतना विरोधाभास क्या है पूछते हो प्यार क्या है मन पूछता रहेगा मन प्रश्न उठाता रहेगा उत्तर न मन के पास है न उत्तर मन को दिया जा सकता हर नए उत्तर में से मन नए प्रश्न उठा लेगा जैसे वृक्षों में पत्ते लगते ऐसे मन में प्रश्न लगते इसलिए वीणा छोड़ मस्तिष्क के प्रश्नों को गई वो घड़ी अब हृदय में डूब मन कहे भी कि अंधा है तो कहना ठीक और मन कहे भी कि पागलपन है तो कहना ठीक अब पागलपन ही चुनना है अब अंधापन ही चुनना है मस्तिष्क की आंखों से बहुत देख लिया पदार्थ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ा अब हृदय के अंधेपन से देख लें जहां मस्तिष्क हार गया कौन जाने हृदय जीत जाए मस्तिष्क की बुद्धिमानी बहुत कर ली अब थोड़ी हृदय की बुद्धिहीनता कर लें मन की चालबाजी बहुत देख ली अब थोड़े हृदय की निर्दोषता को पहचान लें थोड़े हृदय के भोलेपन में उतरे और डुबकी मारें एक ही उपाय बढ़ाए चलो प्रेम को जिससे प्यार करते हो किए जाओ प्यार की बात न ऊंठों पर लाओ बादल की तरह छाए रहो उमड़ो घुमड़ो यह ना हो कि तुम यू ही बरस जाओ जिसे प्यार करते हो किए जाओ प्यार की बात ना ओंठों पर लाओ प्यार को वाणी की दरकार नहीं प्यार को शब्दों में शब्दों से सरोकार नहीं मौन ही प्यार की वाणी भाषा फिर भला व्यर्थ क्यों बके जाओ जिसे प्यार करते हो किए जाओ प्यार की बात ना ओंठों पर लाओ प्यार दो साजों की जुगलबंदी है जिसमें हर तार मिलके बजता है बेसुरे तारों की खूंटियां खींचो जो बेमेल हों मिलाते जाओ जिसे प्यार करते हो किए जाओ प्यार की बात ना ऑंठों पर लाओ गुरु और शिष्य के बीच यही जुगलबंदी घटती प्यार दो साजों की जुगलबंदी जिसमें हर तार मिलके बजता है बेसुरे तारों की खूंटियां खींचो जो बेमेल हों मिलाते जाओ जिससे प्यार करते हो किए जाओ प्यार की बात ना ऑंठों पर लाओ मन बहुत बाधाएं खड़ी करेगा क्योंकि मन प्यार से बहुत डरता है उसका भय स्वाभाविक है क्योंकि प्रेम का जन्म मन की मृत्यु है प्रेम का जीवन और मस्तिष्क हुआ गुलाम प्रेम आया कि आत्मा आई भक्ति आई कि भगवान आया फिर कौन पूछेगा मस्तिष्क को मस्तिष्क तो अंधों की बस्ती में काना राजा है आंख वालों की बस्ती में कौन पूछेगा काने को मस्तिष्क तो तभी तक हमारे ऊपर छाया रहता है जब तक हमारे पास मस्तिष्क से बड़ी रोशनी नहीं तो हम टिमटिमाती पीली सी रोशनी में मस्तिष्क की जीते मोमबत्ती जैसी लेकिन घर में बिजली आ गई हो कि सुबह सूरज निकल आया हो फिर कौन मोमबत्ती की फिक्र करता है? लोग तत्ण बुझा देते बस ऐसी ही घटना घटती जब हृदय प्रकाशित होता है प्रेम से और जब भक्ति से आंदोलित होता है तो मस्तिष्क की मोमबत्ती ऐसे ही बुझा दी जाती जैसे सुबह लोग मोमबत्ती को बुझा देते मोमबत्ती तो चाहेगी कि रात बनी ही रहे बनी ही रहे बनी ही रहे कि रात साधारण रात भी ना हो अमावस की रात हो मस्तिष्क का सारा न्यस्त स्वार्थ यही है कि तुम्हारा अज्ञान ना टूटे और अज्ञान टूटता है प्रेम से अज्ञान ज्ञान से नहीं टूटता इसलिए मस्तिष्क ज्ञान से बिल्कुल नहीं डरता शास्त्र पढ़ो सिद्धांत समझो हिंदू हो जाओ मुसलमान हो जाओ ईसाई हो जाओ बड़ी बड़ी बातों को कंठस्थ कर लो गायत्री गुनगुनाओ नमोकार पढ़ो इन सब से मस्तिष्क राज्य क्योंकि इन सब से मस्तिष्क का कुछ बिगड़ने वाला नहीं उल्टे मस्तिष्क और इनसे मजबूत होता है पांडित्य मस्तिष्क को मजबूत करता है तो जितने शास्त्रों का बोझ बढ़े मस्तिष्क कहता है बढ़ाए चलो लेकिन प्रेम मृत्यु है मस्तिष्क की सुनिश्चित मृत्यु है वहां उसकी गति नहीं वहां एकदम हारा थका ठिटका रह जाता है। इसलिए मस्तिष्क प्रेम को बहुत गालियां देता है ख्याल रखना और गालियां इस ढंग से देता है कि तुम्हें शायद जचे भी